नई नई वाल वाल ये सब सबाड़ इलाके की बता रहे हैं मेवाड़ मेवाड़ कोटा बूंदी बस इस, इस इलाके के अंदर बटेगा इधर अजमेर पट्टी और जोधपुर और ये छूट जाता है उस तरफ आपकी कोई रिश्तेदारी का कोई है रिश्तेदारी है और उसमें भी यही यही गोत्र जो है काम कर रहे हैं मुझे सोचना पड़ता हम लोग मुसलमान मुसलमान अलग इनको और हिंदू चीपों को अलग अलग करने के क्या कारण आपके समझ में आते हैं ये तो नहीं कह सकते दोनों के पास जैसे छीप का मतलब अगर जात को छोड़ दें और ऑक्यूपेशन लें उनका काम क्या है तो काम तो निश्चित रूप से पहले ये लोग केवल नील का ही काम करते थे मुसलमान छिप अच्छा और हमारे आदमी नील का काम नहीं करते नील पत्ते नहीं करते थे वो लाल रंग के रन निकाल करके कंप्लीट कर लेते नील के निकालने के लिए इन चीपों को दे देते थे जहाँ हिंदू चीपों के घर होंगे वहां इन्हीं मुसलमान छिपों के घर होंगे क्योंकि वो नील का काम करते नहीं थे नील का काम ये लोग करते थे इसलिए जो है जहाँ भी मिलेंगे वहां इनके घर भी मिलेंगे और उनके घर भी मिलेंगे लेकिन एक बात बताओ आप उनको कि जहाँ पे आज की तारीख में जो अपने को स्थिति समझ में आती है वो वो ये समझ में आती है कि जहां पे भी छीपे की बस्ती है वहां पर सामाजिक रूप से उनको नीचे के तौर पे माना जाता है जो सीधा छिपा का ही कार्य है जो सीधा जो कपड़े के छापे का काम करता है और हिंदू छिपा है अगर तो उसका सामाजिक स्थान गांवों के अंदर अपनी निम्न स्तर पर मान निम्न स्तर पर मान करके चलते हैं जबकि ब्राह्मणत्व के नजदीक का कुल रहा तो वैसे जितनी शुद्धता हमारे समाज में आज भी मौजूद है आज भी हमारे यहाँ जैसे आपके कई समाजों में जो है शराब वगैरा चलता है तो कईयों में तो खुला, खुला चलता है कईयों में गुपचुप चलता है मगर हमारे समाज में वन परसेंट भी नहीं चलता अगर यदि कोई आदमी नाम भी ले लेता है तो उसको भी हम अपराध बांध करके उसको जो आज छापे का, का काम कर रहे हैं उनमें भी बिल्कुल दंड का भागी बढ़ा देते हैं अच्छा अच्छा उसमें भी छापे में का, के काम करने वाले में दो तीन तरह के और होते हैं रंगारे अलग होते हैं भावसारा अलग होते हैं अच्छा वो लोग काम में लेते हैं जो नामदेव वंशी है होंगे हाँ वो नहीं लेंगे वो इसका नाम लेने पर भी हमारे यहाँ उसको जाति से बाहर कर देते हैं इतना हमारे यहाँ नियम है और ये नियम परंपरा से, से परंपरा से परंपरा, परंपरा से चला रहा परंपरा से, रहा। परंपरा से, रहा। परंपरा से रहा। एक बताया अपने भावसार भावसार रंगारा रंगारा बंधारा बंधारा हाँ मुसलमान अलग है हिंदू रंगारा अलग है अलग है रंगारा सिर्फ कच्चे रंग का कर काम करता है हाँ। आप ओडना लेके गए पीला रंग हाँ। दिया हरा रंग दिया ये हाँ। रंग वापस तो हाँ। लगा के, के देंगे। कचूनड़ है, है, है, नानना है वो सारा कामती जो भी तो अच्छा ज्यादा अच्छा काम आप लोग अच्छा ये वैसे हमारे यहाँ जाजम वगैरा छापने के काम इन मुसलमान छिपो में हमारे में नहीं हमारे यहाँ तो केवल जो ओढ़ने की जो वगैरह बनती है ना वो है फेटी वो, है। फेटी है है है ये बस ये दो ही चीज़ बनती है हमारे अभी जैसे जयपुर में है ना ये सब ये सब हमारे में सांगानेर में अच्छे अच्छा। जिन्होंने काफी वगैरह एक रंगी सफाई करते हैं वो बबरू में है हमीरगढ़ में थे वो वाले हैं अच्छा ये जो चीपा थे, ये कौन से छिपे थे ये भी वही है नाम हाँ। करें ये बात छिपा कर तो ये जो अच्छा काम जो था मतलब ज्यादा जिसमें होशियारी तो की जरूरत थी वो काम धीरे धीरे के में तो ही तो तो लेकिन अब जैसे मानी जी चीपो का इतना बड़ा ग्रुप है उसमें से जो जोशी गोत है वही पेंटिंग का काम कर रहा है दूसरे ने नहीं लिया हाथ में काम ये क्या बात हुई ये पता नहीं क्या है ये मुझे मालूम नामदेवी में मतलब आपके अगर कोई शादी ब्याह पांड्या में होगा हाँ। ये नहीं बिल्कुल हम का बच्ची नहीं को नहीं सिखाते हैं बहू को सिखाते हैं जैसे हमारी बच्ची है हाँ। वो दूसरे परिवार में जाएगी उसको हम हाँ। काम नहीं सिखाते हैं। नहीं सिखाते है हाँ। जो हम उस दूसरी बच्ची को लाएंगे बहू बना करके उसको हम सिखा देंगे आधे पहले सबसे पहला यही काम होगा की पहले हम उनको जो है ये काम सिखाए आने वाली बहू को पाते है नहीं तो हमारा काम रुक जाता है काम काम पड़ता है, बच्ची बच्ची बच्ची, को को में तो तो, वो वो दूसरे जाकर के उस परिवार फैलाएगी तो। हम ही नहीं, भी तो हमारी कोई, बच्ची। कोई संगीत के अंदर हाँ। संगीत संगीत, संगीत में भी होता कभी कभी कोई दामाद सीख गया नहीं कोई नहीं हमारे तो नहीं। कोई दामाद नहीं एक ये अभी भांझा जो है जो राम है ना ये मेरा भाणिज है तो क्या के ये मेरी बहन छोटी सी उम्र में वीडो हो गई थी तो ये इसकी परवरिश वगैरह होना करना पढ़ाना लिखाना सब यही किया शादी वगैरह सब इसकी तो ये जो है वो मेरे साथ ही जो है वो काम सीखता रहा इसलिए ये सीख गए बाकी ये पहला ही रिकॉर्ड है कि जो पाने काम कर रहा था